महाभारत पर्व द्रोणपर्व पंचाशदिकततमोध्याय व्याकुल दुर्योधन का खेत प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य को उपाल दे दे संजय उवाच सैंधवे नेते राजन पुत्रस्तव अस्त्र पूर्ण मुखो दीनो दुर्त्साह संजय कहते हैं राजन सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन बहुत दुखी हो गया उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बहने लगी शत्रुओं को जीतने का उसका सारा उत्साह जाता रहा दुर्मान संतुष्ट भगन दृष्ट ए वो आवस्कृत सर्वलोक पुत्र जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं उस दुष्ट सर्प के समान वह मन ही मन दुखी हो लंबी सांस खींचने लगा संपूर्ण जगत का अपराध करने वाले आपके पुत्र को बड़ी पीड़ा हुई दृष्टवा तत्कदनम घोरम स्वल सृतम महतुना भीम से सावतेर च संयुगे सविवर्णीन वृत लोचन युद्ध में अर्जुन भीमसेन और सात्विकी के द्वारा अपनी सेना का अत्यंत घोर संहार हुआ देखकर वह दीन दुर्बल और कांतहीन हो गया उसके नेत्रों से आंसू उसके नेत्रों में आंसू भर आए अमन्यताजुन समूह न योद्धा भुवि विद्यते न द्रोड़ो न चराधेयो न स्वस्थ माँ कृपो न च्रुद्ध से पर्याप्ता मारिश मान्य नरेस उसे यह निश्चय हो गया कि इस भूतल पर अर्जुन के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन के सामने न द्रोण न कर्ण न अस्वस्था और न कृपाचार्य ठहर सकते हैं निर्जित हे रणे पार्थ सर्वान अवधीत सैंधव संख्ये नश्चे दवार वह सोचने लगा कि आज के युद्ध में अर्जुन ने हमारे सभी महारथियों को जीतकर कर सिंधु राज का वध कर डाला किंतु कोई भी उन्हें सम्रांगण में रोक न सका सर्वथा कौरवाणाम साक्षादपि पुर कौरों कि यह विशाल सेना अब सर्वथा नष्ट प्राय ही है साक्षाद देवराज इंद्र भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते यमुपासित्य युपाश्रित संग्रह शस्त्र भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए शस्त्र संग्रह की चेष्टा की वह कर्ण भी युद्ध स्थल में परास्त हो गया और जयद्रथ भी मारा ही गया यस्य यम समाश्रित्य श्रम जाचंतम त्रिणवत्तमंड कर मैंने संधि की याचना करने वाले श्री कृष्ण को तिनके में तुम आगस्कृत सर्वोक्रते भरत राजन संपूर्ण जगत का का अपराध करने करने वाला आपका पुत्र जब इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन ही बहुत हो गया गया तब द्रोण दर्शन के लिए उनके पास क्षणाम वैश्यजय त मज्जत तद वहाँ उसने कौनों के महान संघार का वह सारा समाचार कहा और यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और महाराज धित्राष्ट्र के सभी पुत्र विपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं दुर्योधन उवाच पश्य मुरषिकता आचार्य कदम महत कृत् प्रमुख शूरम भीष्म मम पिता माम। दुर्योधन बोला आचार्य जिनके मस्तक पर विधि पूर्वक राज्यभिषेक किया गया था उन राजाओं का यह महान संघार देखिए मेरे सूरवीर पितामह भीष्म से लेकर अब तक कितने ही नरेश मारे गए तम निहत्य प्रलुब्धो यम शिकंडे पूर्ण मानस पांचाल्य सहित सर्वे सेना भी वर्तते जैसा बर्ताव करने वाला यह शिखंडी को मारकर मन ही मन उत्साह से भरा हुआ है और समस्त पांचाल सैनिकों के साथ सेना के मुहाने पर खड़ा है अपरश्चा पिदु शिष्य से सभ्य साक्ष सप्ताहो राजा जय्रता अस्मद कामाणाम सुहृदाची अर्जुन ने मेरी सात अब सेनाओं का श्रंगार करके आपके दूसरे दुर्ध शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला है मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो जो उपकारी सुहृद युद्ध में प्राण देकर यमलोक में जा पहुंचे हैं उनका ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा ये मदरथम परिपे वसुधाम वसुधा जो भूमिपाल मेरे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं सोहम का पुरुष कृवा मित्र नाम अश्वेध सहस्त्रे न समु में ऐसा संघार कराकर हजारों अश्वेध यज्ञों से भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता ममल पाप से तथा धर्मिगे संत प्राप्त स्व हाय मुझ लोभी तथा धर्मनाशक पापी के लिए युद्ध के द्वारा विजय चाहने वाले मेरे मित्रगण यमलोक चले गए। तुम मम पार्थिव संसदी मुझे आचार भ्रष्ट और मित्रद्रोही के लिए राजाओं के समाज में यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती जिससे मैं उसी में समा जाऊं? यो पिताम यो मेरे पितामह राजाओं के बीच युद्ध स्थल में मारे गए और अब खून से लथपथ होकर बाण सिया पर पड़े हैं परंतु मैं उनकी रक्षा न कर सका पुरुषम धार्मिक परलोक ये परलोक विजयी दुर्धर्ष वीर यदि मैं उनके पास जाऊं तो मुझ नीच मित्र द्रोही तथा पापात्मा पुरुषे क्या कहेंगे जल सन्धम महे श्वास पश्चिम मदरथम उद्यतम शूरम प्राणास्तवा महारथम आचार्य देखिए तो सही मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर राज्य दिलाने को उद्यत हुए महाधनुधर सूर्यीर महारथी जलसंध को सात्विकी ने मार डाला नि दृष्ट तथा, तथा अन्यान लंमुसमेहृदो जीविताथोद्यो मम काम्बोजराज लंबस तथा अन्यन्हृदों को मारा गया देखकर भी अब मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है व्याय्छनो हताशूरा मदेजे परा मुखा यत्माना परम शक्तिया विजेतमताम तह सरक्त परम तप परम श्या तान जल नमुना मनू शत्रुओं के संताप देने वाले आचार्य जो युद्ध से विमुख न होने वाले शूरवीर सुहित मेरे लिए जूझते और मेरे शत्रुओं को जीतने के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते हुए मारे गए हैं उनका अपनी शक्ति भर ऋण उतारकर आज मैं यमुना के जल से उन सभी का तर्पण करूंगा। सत्यम ते प्रति सर्वशस्त्र भृतांबर इष्टापुरतेन चपे वीन चुतरपी रडे सर्वान् पंचाला पांडव सह शांति लब्धस्म रडे गता सलोकता समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरुदेव आज मैं अपने यज्ञ यागादि तथा कुआ बावली बने आदि शुभ कर्मों की पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के सहित समस्त पांचालों को युद्ध में मारकर ही शांति पाऊंगा अथवा मेरे बे सुद युद्ध में मरकर जिन लोकों में गए हैं उसी में मैं भी चला जाऊंगा सोहम तत्र गुरु सभा अतः मगर थे संग्राम में युद्ध माना किरीटि वे पुरुष सिरोमणि सुहिद रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं वहीं मैं भी जाऊँगा नृदान पे परिपसंत श्रेयो ही पाण्डुन्मते न तथा महा महाभुज महाबाह इस समय जो मेरे सहायक हैं वे अरक्षित होने के कारण हमारी सहायता करना नहीं चाहते हैं वे जैसा पांडवों का कल्याण चाहते हैं वैसा हम लोगों का नहीं स्वयं हे मृत्यु विहत सत्यसंधेन संयुगे भवानुपेक्षां कुरते शिष्यजुन से युद्ध स्थल में सत्य प्रतिज्ञ भी स्वयं भी अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और आप भी हमारी इसलिए उपेक्षा करते हैं कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं तु है तुप्या हम। इसलिए हमारी विजय चाहने वाले सभी योद्धा मारे गए इस समय तो मैं केवल कर्ण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे हृदय से मेरी विजय चाहता है यो हे मित्र अभिज्ञाया था तथ्य न मंद मित्राथे योत्न तस् सोर्थो वसीदी जो मूर्ख मनुष्य मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के कार्य में नियुक्त कर देता है उसका वह काम बिगड़ जाता है। पाप्य जिम्ह धन मत मेरे परम सुहेद कहलाने वालों ने मोहस धन अर्थात राज्य चाहने वाले तुझ मुझ लोभी पापी और कुटिल के इस कार्य को उसी प्रकार चौपट कर दिया है सोमदत्त कुमार भू श्रभा मारे गए अभिशाह सुर से तथा तो बसाती गण भी चल बसे संग्रामे मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं वही आज मैं भी जाऊंगा नहीं मैं जीव तेनाथ कांड ते पुरुष सभान आचार्य भवान। उन पुरुष रत्न के बिना अब मेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है आप हम पांडपुत्रों के आचार्य हैं अतः मुझे जाने की आज्ञा दें इति महाभारती द्रोण परविथवध परवि दुर्योधना अनुतापे पंचास अधिक अधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन का अनुताप विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ